शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मरण में ज्ञानदानंद परम पूजनीय राजा महाराज के शरीर त्याग के बाद हम कई लोग रथ यात्रा के दर्शन और तपस्या के लिए पूरी धाम गए पहले वहां जाकर शशि निकेतन में ठहरे वहाँ उस समय पूजनीय शरद महाराज थे दो चार दिन रहने के अनंतर स्थाना के कारण शरद महाराज ने हमारे रहने के लिए अन्यत्र प्रबंध करने को कहा उस समय मैं रांची ब्रह्मचर्याश्रम के शाखा केंद्र में लगभग दो सप्ताह रहा बाद में वहाँ उनके साधु लोगों के आने के कारण स्थानाभाव होने से उसे भी छोड़ना पड़ा इस कारण केवल रथ यात्रा देख ही मठ लौट आया महापुरुष महाप्रसाद भी साथ लाया था किंतु गाड़ी में वह नष्ट हो गया केवल आम प्रसाद लेकर महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए मैं उनके पास गया उन्होंने उस आम में से थोड़ा सा लेकर बाकी अंश हमें खाने के लिए कहा बाद में आश्चर्य से उन्होंने पूछा तुम लोग इतना अधिक उत्साह लेकर वहाँ गए पूरी धाम महान तीर्थ है और भी कुछ दिन वहाँ क्यों नहीं रहे क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे लौट आए हमने सारे कारण बताए उनकी बात सुनकर पूरी महातीर्थ की महिमा हमारी समझ में आई एक दिन ग्रीष्म ऋतु की पूर्णिमा की संध्या आरती के अनंतर मैं अपने आसन को बगल में दबाए बेलूर मठ के गंगा किनारे पहुंचा। वहां आसन बिछाकर ध्यान में बैठ गया चारों दिशाएं स्निग्ध ज्योत्ना के प्रकाश से उद्भाषित थीं उसी समय मठ भवन के दुमंजल से महापुरुष महाराज ने मुझे वहां खुली जगह में ध्यान करते देखा और नीचे के एक साधु से कहा साधु ब्रह्मचारियों को चांदनी में बैठकर ध्यान जप करना उचित नहीं है उसे मठ आने के लिए कह दो उनका आदेश सुनकर मैं छठ उठ आया हम लोगों के धर्म जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उनकी चेष्टा की सीमा नहीं थी एक बार श्री श्री ठाकुर के उत्सव में खर्च अधिक हो जाने के कारण कुछ ऋण हो गया था मठ के इस प्रकार के कार्यों का भार भरत महाराज के ऊपर था उन्होंने ऊपर जाकर महापुरुष महाराज को ऋण की बात बताई मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए वहाँ खड़ा था महापुरुष महाराज ने सब कुछ सुनकर कहा भरत चिंता ना करो श्री श्री ठाकुर ही सब जुटा देंगे आसाम प्रांत में सेवा कार्य के लिए मैं पहुँचा काम समाप्त होने पर वहाँ कुछ दिन निर्जन में रहकर साधन भजन करने की इच्छा थी उस स्थान के भक्तों ने आश्रम की तरह एक स्थान बनाकर मुझे वहाँ रखा मैं वहाँ रहने लगा एकांत में साधन करता था इतने में बेलुर मठ से दुर्गा पूजा का निमंत्रण पत्र आया किंतु मैं नहीं गया उसे देखकर महापुरुष महाराज ने स्वयं मुझे लिखा मेरी चिट्ठी मिलते ही चले आना आकर प्रणाम करने जब गया तो उसी समय उन्होंने कहा देखो गुरु के दरवाजे पर कुत्ते की तरह पड़े रहो जैसे वह काला कुत्ता मेरा कुत्ता है उसी प्रकार मैं भी श्री श्री ठाकुर का कुत्ता हूँ ठाकुर के दरवाजे पर पड़े रहो उससे उनकी एक दिन दया अवश्य होगी पूजनी नीरज महाराज की मां मठ में आई ठाकुर के मंदिर में जाकर ध्यान करके श्री श्री ठाकुर की वेदी छूकर उन्होंने प्रणाम किया उसके बाद ऊपर की छत से होकर वह महापुरुष महाराज के कमरे में गई मैं भी उनके साथ साथ रहा यह क्या करती है देखता था कोई तो ठाकुर के वेदी छूने का साहस नहीं करता उन्हें देखते ही महाराज बहुत आनंदित हुए और बोले आओ माता आओ पास जाते ही उन्होंने कहा माँ मेरे सिर पर थोड़ा हाथ तो दो उन्होंने भी वात्सल्य भाव से अपना शिशु संतान समझ उनके सिर पर हाथ रखा अपूर्व दृश्य था वह गृहस्थी ही थी बाद में पता लगा यह श्री श्री ठाकुर के भक्त नवगोपाल घोष की पत्नी हैं। श्री श्री ठाकुर इन्हें बहुत ऊंचा आधार मानते थे वह श्री श्री माँ की लीला संगनी थी श्री श्री माँ ने देखा था वृंदावन में श्री राधा रमन को यह चमड़ डुलाती थी यह श्री श्री ठाकुर को अपने हाथ से खिलाया करती थी ऐसे ही शुद्ध सत्वगुणी है बहुत ऊँचा आधार है इन्हें अनेक अलौकिक दर्शन तथा भाव समाधि होती थी हरमोहन मित्र की मां ठाकुर की भक्त थी ठाकुर के समय इनका आना जाना होता था एक दिन वह उतावली होकर महापुरुष महाराज के कमरे में जाने लगी सेवक ने रोका किंतु उनका हाथ हटाकर वह भीतर घुस गई उन्हें देखते ही महापुरुष महाराज ने आओ माँ आओ माँ कहकर उनका स्वागत किया यह देख सेवक विस्मित हो गए वृद्धा ने शिकायत की बाबा ये लोग मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रहे थे मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी ठाकुर के लड़के के पास क्यों न जाऊंगा क्यों न जाऊंगी इसी से उनका हाथ हटाकर मैं भीतर चली आई महाराज ने उन्हें प्रसाद देकर कर प्रसन्न किया और कहा ये लोग बच्चे हैं तुम्हें कैसे पहचानेंगे श्री ठाकुर के समय के भक्तों से इन लोगों का बहुत घनिष्ठ संपर्क था श्री श्री ठाकुर के प्रेम सूत्र में सब लोग गुथे हुए थे परम पूजनी योगानंद जी महाराज के पूर्वाश्रम की पत्नी साथ में एक छोटे लड़के को लेकर बीच बीच में मठ में आती थी और महापुरुष महाराज के कमरे में भी जाती थी वह उनका कुशल मंगल पूछकर कर प्रचुर खाने के पदार्थ वस्त्र तथा रुपये पैसे देकर उन्हें प्रसन्न करते थे ठाकुर का प्रसाद खाकर जाने के लिए कहते थे और हार्दिकता के सारे समाचार लेते थे किसी वस्तु का अभाव या कष्ट तो नहीं है यह पूछते और सेवकों से उन्हें अच्छी तरह भोजन कराने के लिए कहते थे मठ में आने पर विनोदनी और तारा सुंदरी का भी महाराज बहुत आदर करते थे उन लोगों के आने पर वह कुशल प्रश्न पूछकर फल मिठाई आदि का प्रसाद देते थे वे भी बैलूर मठ और महापुरुष महाराज आदि श्री श्री ठाकुर की संतानों को अपना समझती थी यहाँ तक कि मठ के बाग से विनोदनी तरकारी आदि भी अपने हाथ से चुनकर चली जाती थी पूछने पर एक दिन वह मुझसे बोली पिता के घर लड़की आई है पिता के बगीचे से लड़की इन्हें दे जा रही है रोज़ दूसरी तरकियों के तात इसको थोड़ा सा मिलाकर महाप्रसाद मानकर खाएगी धन्य है इनकी भक्ति और ज्ञान इसी विनोदनी ने स्टार थिएटर में चैतन्य लीला दिखाते हुए महाप्रभु श्री चैतन्य बनकर श्री ठाकुर को बहुत आनंदित किया था ये तो मामूली स्त्रियाँ नहीं है इसे श्री ठाकुर ने तुम्हें चैतन्य हो कर आशीर्वाद दिया था उन्नीस ईस्वी की घटना है लगभग दो वर्ष तक मैं ऋषिकेश कणल स्वर्गाश्रम और बाद में किशनपुर रहकर इच्छावृत्ति से जीविका चलाता और एकांत में साधन भजन करता था इसी समय शुद्धानंद महाराज का तार आया कछाड़ जिले के बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए तुम्हें जाना होगा शीघ्र मठ में चले जाओ इच्छा न रहते हुए भी मैं मठ लौट आया महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए गया तो उन्होंने कहा क्या इतने ही में तपस्या हो गई चले कैसे आए मैंने कहा कछाड़ प्रांत में बाढ़ आ गई है सुधीर महाराज ने मुझे वहां जाने के लिए तार भेजकर बुलाया है वहां के साधु लोगों ने भी कहा जाओ उनकी आज्ञा से चला आया महापुरुष महाराज ने कहा बहुत अच्छा स्वामी जी द्वारा चलाया हुआ सेवा कार्य और तब एक ही बात है वहाँ चले जाओ मैंने एक दिन जाकर कहा महाराज मैं इतने दिनों से यहाँ पढ़ा हूँ किंतु मन का कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और न उन्नति ही हुई उन्होंने कहा श्री ठाकुर अवतार हैं वह सत्य है हम उनकी संतान हैं उन्हीं की तरह हम भी सत्य हैं ठाकुर के लड़कों ने जिन लोगों पर कृपा की है उन्हें अब भय नहीं है काले नाग ने छू दिया है श्री ठाकुर के लड़कों के पास जो लोग आए हैं उनका सब कुछ हो जाएगा ठाकुर ही तुम लोगों का हाथ पकड़े हुए हैं सारा भार उन्होंने ले लिया है बेटा यहाँ पड़े रहो समय पर सब कुछ हो जाएगा एक बार महापुरुष महाराज की जन्म तिथि के उत्सव के दिन पूजनीय शरत महाराज और अभेदानंद महाराज उनका दर्शन करने आए उन्हें बहुत भक्ति से झुक कर प्रणाम करते देख कर, महापुरुष महाराज ने कहा भाई शरद काली तुम लोग इतना झुककर कर प्रणाम क्यों कर रहे हो भाई शरत महाराज ने कहा गुरुवत गुरुपुत्रेशु। उससे अधिक आप भ्राता संपिता हैं इन लोगों की आपस में श्रद्धा और प्रेम देखने की चीज थी श्री ठाकुर को केंद्र में रखकर इनका श्रद्धा प्रेम बना था महापुरुष महाराज की अंतिम रुग्ण अवस्था होने के पूर्व एक दिन उनके मुख से खून गिर रहा है सुनकर हम लोग भोजन करते ही झट से उठ गए मुख के नीचे कपड़ा रखने से वह लाल हो गया डॉक्टर अजीत बाबू आए प्रणाम करके उन्होंने महाराज जी से कहा महाराज मैं आगे आहूँ अब डर नहीं है उनकी बात सुनकर महाराज हंसने लगे किंतु उस समय भी खून गिर रहा था मानो मृत्यु विजयी महापुरुष मृत्यु से परिहास करते हुए सदा आनंद में है शरीर के प्रति थोड़ी भी दृष्टि नहीं है उसे देखकर कर हम लोग अबाक रह गए मृत्यु निकट जानकर भी वह हंस रहे हैं वह जीवित रहते हुए भी विदेह अवस्था में स्थित थे और जानते थे कि उनका शरीर श्री ठाकुर के काम के लिए है जब तक वह प्रयोजन सिद्ध न होगा तब तक शरीर रहेगा और उसे रखने के मालिक भी श्री श्री ठाकुर ही हैं अंतिम रुग्ण अवस्था के पहले एक दिन उन्होंने कहा था जाको राखे मारन सकी है कोई डॉक्टर उनको रखने के मालिक नहीं हैं इस कारण वह डॉक्टर की मैं आगे आहूँ अब डर नहीं है इस बात को सुनकर हंस रहे थे पुण्य महापुरुष महाराज के स्नेह प्रेम शासन अभय और उपदेश अभी भी हमारे जीवन में हर एक भाव से जीवित प्रेरणा दे रहे हैं जब उनकी बात याद आती है और आपस में हम लोग उनकी बातें करते रहते हैं तो लगता है मानो वह अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं माता पिता गुरु इष्ट सभी वह एक आधार में थे उनके अतीत स्मृति अभयदान दर्शन में आनंद हमारी जिद्द अभियोग आश्रय भिक्षा हर विषय की जिज्ञासा और उनके उत्तर आदि को लेकर ही जीवन पथ पर अग्रसर होता चला रहा हूँ हर विषय में ही वह हमारी जीवन नौका के कर्णधार होकर पथ के लक्ष्य सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए इशारा कर रहे हैं जब मठ में प्रतिदिन मैं उनके श्रीचरण कमलों में प्रणाम करने जाता था तो ऐसा लगता मानो मैं ठाकुर के मंदिर में जा रहा हूं। सचमुच ही साक्षात श्री श्री ठाकुर उनके शरीर मन में व्याप्त हो विराज रहे हैं अभी भी उन बातों का स्मरण होने से प्रतीत होता है मानो ये हमारे हैं और हम उनके ही हैं उन्हीं के निकट में निश्चिंत होकर उनके ही श्री चरणों के आश्रय में पड़े हुए हैं उनके पास जब भी हम लोग बैठते थे तो श्री ठाकुर श्री श्री माँ स्वामी विवेकानंद जी राजा महाराज आदि के कैसे अलौकिक प्रसंग तथा साधन भजन या ईश्वर प्राप्ति के विषय में उत्साहपूर्ण वार्तालाप होने होते ही कि समय का ज्ञान ही न रहता था कभी कभी भंडारी महाराज बुलाने आते किंतु उठने की इच्छा ना होती थी श्री श्री ठाकुर के अन्यन्या संतानों के पास भी हम लोगों का समय आनंद से बीता है उनका भी संग छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी अब तो केवल उनकी स्मृति का ही सहारा है इसी को साथ लिए जीवन के शेष दिन बीत जाए तो अच्छा है ओम दशर